साववेदी छात्र परिषद प्रथमाध्याय प्रथम अध्याय प्रथम खंड के पंचम मंदिर को कृपा चल रहा था क्योंकि ओंकार में आप्ति गोल का विधान दिखाना है सतमत्व दिखाकर सबसे बड़ा सहयोग उद्दीक है ओंकार ऐसा कहने के बाद आपती गुण आगे समृद्धि गोण का विधान सुर्खी करती है ये सभी को प्राप्त कराने वाला होता है ओम का काम बताना है इसके लिए कुछ भूमिका के रूप में कहा कथमा रिक कथमा रिक कथमत श्याम कथमत श्याम कदमा उदगीता कथमा उद्गी विचार किया इसका विचार होना है कौन कौन है विचार किया तो कहते बागे वरीप उत्तर दिया सकते हैं बाणी ही रिक है और प्राण एक शाम प्राण ही श्याम है और एक अक्षर उदगी ये जो अक्षर है वो हमारा यही है ऐसा तदेत मिथुनम ये जोड़े हैं कौन है वो जोड़ा कहा जोड़क प्राण मिथुन है सेलरा था गया था टीका चल रही थी न चंजादातिकुंड प्रत्यापत्ति तविन्ना ऋक्सा उदिगीता उदिगीता सनिध ऋगाि जाते कस्या निर्धारणार्थम परिप्रश्ने तत्प्रयोग संभव ऋगा प्रत्येक मेघ मोक्षा से है जब बागे बिक ऐसा बोले तो ऋग एक एक होगी इसी प्रकार दत्वत् प्रत्यय होता है एक व्यक्ति को लेकर के बा बहुराम परिप्रश् जाति परिप्रश्न दतपति का बहुतों के में से एक का निर्धारण करने दत्वद्ध होता है पथम शब्द तो कैसे बनेगा ये प्रश्न आया एवं मृगा एक मृगादि जाति एक, एक है रिक्त तो जाति सामत तो जाति है मन से गतमद प्रत्यय अनुपत्ति ही तो पूर्वादि बोलेगा दत्मद प्रति नहीं हो सकता है तो उत्तर देते हैं तत्त जाति अवच्छिन्न व्यक्ति अनेक है तत्त जाति विशिष्ट अनेक है रिक्त जाति विशिष्ट ऋ मंत्र अनेक है सामत्व जाति विशिष्ट साम व्यक्ति अनेक है इत्यादि वन तत्त जात्यावच्छिन्ना तत्त जाति विशिष्ट अवच्छिन्ना रीक्षा उद्गीतादीना उदगीता रीक्षा उद्गीतादि व्यक्ति अनेक वने से सन्निध अनेक है तत्त जाति विशिष्ट अनेक व्यक्ति है वहां ऋग व्यक्ति अनेक है साम व्यक्ति अनेक हैं, और उदगित व्यक्ति भी अनेक है वने से ऋगा निर्धारणाथम परिप्रश्न ऋगा में से एक का निर्धारण के लिए प्रश्न हो जाएगा परिप्रश् तत्प्रयोग संभव दतमक प्रत्येक का प्रत्येक प्रत्य संभव होने से ऋगा से। से प्रत्येक भेद विवक्षायाष्टी समासे दूस यदि जाते परिप्रश्न जाति पर ष्टी समेंगे तो दोष दिया गया था जातौ परिकृष्ना जाति परिकृष्णा ऐसा सप्तम समाज में दोष नहीं आता बोला जाता। था तथा प्रत्येक एकत्व उपेत्य उत्तरीत्या समाज सेतु तो प्रत्येक को एक एक मान करके रिक्त तो जाति एक सामक तो जाति एक उदित एक ऐसा मान करके करेंगे तो ष्ठी समास करने पर तो न के दूसरा उसमें भी जाति एक होने पर व्यक्ति अनेक करके ऐसा करेंगे तो ष्ठी समाज में दोष नहीं होगा कहा था पड़ेगा एक कहा था? ऋगात्मिकाया बाचा सामा, सामात्मक से प्राण से ग्रहण फलितम दर्शन उत्तर दिया क्या कहे थे बागवे रिक, रिक। और प्राण सामा ऐसा बोला उत्तर देते समय बोला कौन रिक्त कहा बाणी ही रिक है और शाम प्राण कौन है कहा साम ही प्राण ऐसा बोला था ऋगात्मिकाया बाचा सामात्मक से प्राण से ऋख बाणी है और शाम स्वरूप जो प्राण है माने ऋग शब्द से बाणी को और शाम शब्द से प्राण को ग्रहण करने में फलितम दर्शन निष्पन्न क्या हुआ ये निष्पन्न हुआ भाष्य में सिद्ध किया था जब ऋग के द्वारा वाणी को लेंगे तो ऋग्वेद के द्वारा जो विहित कर्म होंगे ऋग मंत्रों के द्वारा वो कर्म भी आ जाएंगे और कर्म साध्य जो फल होगा वो भी आ जाएंगे कहा इसी प्रकार श्याम को प्राण करने से शाम साध्य जो कर्म उदगान आदि कर्म तजनित फल वो भी उसके घेरे में आ जाएगा ये पहले फलितम दर्शनी देखाते हुए व्यक्ति करते इसको स्पष्टीकरण करते हैं यथाक्रमम कहा था राष्ट्र में कहा था यथाक्रम रिक शाम बाघ प्राण करने रिक और शाम का कारण होते बाघ और प्राण क्योंकि वाणी से ऋग्वेद का उच्चार है और प्राण ज्यादा लगता है उद्गान करने प्राण से होता है उद्गान करना इसलिए ऋख का अर्थ है बाघ और शाम का अर्थ है प्राण ग्रहण करने पर ही सर्वाशाम सर्वेशा तमाम नाम अवरोधक जो पश्चात कहा था सभी शाम सभी ऋख का अवरोध होगा सभी आ जाएंगे सभी एक मंत्र आ जाएंगे और सर्व सर्व ऋख शाम अवरोध हेचक कहा था सारी रिक और शाम का अवरोध करने पर उ, उनके द्वारा जो साध्य होगा कर्म उनका भी अवरोध होगा और कर्म का अवरोध होने पर सर्वे काम अवरोध विषय फल फल भी अवरोध हो जाएंगे यही फल मिलेगा ये कहा कह रहे क्या रिक्साम अवरोधे की किम के द्वारा रिक्षा आ गए बाघ और शाम प्राण होने पर भी फिर आगे क्या सिद्ध होगा इसे संघ आगे तो सर्व सर्व रिक्षा अवरोधे क्या होगा रिक्साम साध्याम अवरोध कृत से आवश्यक वाणी में आगे रिक्स आ रहा रिक तो ऋग के द्वारा साध्य जो कर्म थे वो भी आ गए उसी में ठीक तथा भी चलो बाघ शब्द के द्वारा ऋख मंत्र घेर लिया ऋग मंत्र घेरने पर ऋग के द्वारा होने वाले कर्म घेर लिए इसी प्रकार प्राण शब्द के द्वारा क्या कर दिया शाम घेर दिया और शाम के द्वारा होने वाले उद्गाम कर्म घेर लिया ठीक है इसके बाद भी क्या होता है फिर आगे क्या होता है रिक्षाम मात्र अवरोधे भी किम से कहा तब कहते हैं सर्व इत्यादि कहा सर्व रिक्षा अवरोधे रिक्क्षा साध्या कर्मा अवरोध सैसा कहा था ठीक है तथापि कित चलो बाक शब्द से रिक का अवरोध किया रिक और ऋख अवरोध होने पर रिक्साध्य कर्म अवरोध हो फिर भी क्या फल मिलेगा कहते हैं तत्त कामों का विषयों का भी अवरोध हो जाएगा ये फल होगा कहा ये कहा सर्वे काम अवरुद्धाश्यू यह उक्त प्रक्रिया या सर्व काम अभाप्ति हेतु ओंकार और विवक्षिता यही है इस प्रक्रिया से क्या होगा सारे सभी विषयों की प्राप्ति का कारण ओंकार है सिद्ध हो जाएगा जो चाहे ओंकार से मिल जाएगा वृक्षाध्य कर्म का फल सामसाध्य कर्म का फल सब ओंकार से प्राप्त होने वाला है यही आप सिद्ध होगा ये गलत बात है विवक्षिता आपती गुण का सिद्धती ओंकार आपती गुण वाला है इसे सिद्ध होगा तृतीय प्रतिवचन तात्पर्य तृतीय उत्तर यह था कथमा कथमा उद्गी था प्रश्न था उसका उत्तर दिया है एक अक्षर उद्गी तृतीय उत्तर का प्रश्न तो का उत्तर देना एक अक्षर उदगी था उत्तर है तृतीय जो प्रतिवचन है उत्तर का तात्पर्य बताते ओमेतिकाशंका ओम इतद अक्षरम उदीत भक्ति आशंका निवर्त उद्गीत का भाग अवयव की शंका की निवृत्ति कर दी वो अक्षरी उद्गीत है ना कि उद्गीत का एक अवयव नहीं भक्ति माने अवयव अवयव नहीं ठीक है अथापि पूर्वज जाति गृहत यहाँ भी उदगित शब्द में वो लेना है जातौ परिप्रश् जाति परिप्रश्न ऐसे जाति लेना यह कहा तद व्यक्तित्व में भक्ति ने को करो इसलिए क्या होगा जाति के द्वारा व्यक्ति जो एक तो अवयव को लिया गया ऐसी शंका का खंडन करते हैं ओम इत्ये तद अक्षरण कहा ओम ऐसा अक्षर उद्गित है अवयव नहीं समझना उद्गित का ये विशेषण दिया उदगित का विशेषण ओम अक्षरण कहा तथा उदगित तद अवयव विशेषण उदगित शब्द उस उद्गित के अवय का विशेषण है यहां पर ओम ओम इतदरम ऐसा होने से प्रगड़ात प्रगट भी वही उदग का ओंकार का है पारंपरियण बाघ प्राण सर्व काम संबंधा परंपरा से बाघ और प्राण में सभी विषयों के साथ संबंध हो जाता है वाणी का संबंध ऋग्वेद के साथ ऋग्वेद विहित कर्म का संबंध उसके साथ फिर आगे फल के साथ तो बाघ प्राण दो के पकड़ने पर सारे ऋग्वेद हम के द्वारा साध्य कर्म सिद्ध हो जाता है जो कहा था परंपरा से पारंपरियण बाघ प्राण सर्व काम संबंधात सभी विषयों के, के साथ संबंध होने से तथा भूत उदगितगा संबंधात ये दोनों के साथ उदगित का भी संबंध है माने मानी की शब्द है ओंकार एक शब्द है और उच्चारण में प्राण क्रिया लगती है वो भी वही है उद्गी उद्गी उद्गी पे भी तथा भूत बाघ संबंध उसी प्रकार जो बाघ के साथ संबंध है बाघ और प्राण का संबंध है साथ संबंधात अस्थि सर्व काम संबंध है इसलिए उद्गीप्त की परंपरा से सभी विषयों के साथ संबंध हो जाता है जब ओंकार का संबंध है बाक और उत्तरण के साथ तो बाघ और उत्तरण के साथ हो गया तो उसके उसके जो उच्चारण फल होगा कर्म और कर्म का साथ जो फल सबके साथ उदगित का संबंध सिद्ध हो जाएगा ये कहा ओमकार से बाघ प्राण द्वारा सर्वकाम काम संबंध हेतु में तो कहते तो ओंकार जो है सीधा तो सभी विषयों के साथ संबंध नहीं है वो किंतु बाणी और प्राण के द्वारा सभी विषयों के साथ संबंध है जब वाणी और प्राण के साथ ओंकार का संबंध है तो वाणी नाग से ऋग्वेद लिया है ऋग्वेद भी संबंध हो जाएगा और उस तद जनित फल का संबंध हो जाएगा इसी प्रकार प्राण से सामवेद लिया है सामवेद जनित कर उसका फल पूरे ओमकार का सभी के साथ संबंध होता है यही कहा परंपरा से एक इधानी ओंकार से बाक प्राण द्वारा सर्व काम संबंधी हेतु में इस समय में ओंकार को वाणी और प्राण के द्वारा सभी विषयों के साथ संबंध होता इस है इसमें अन्य हेतु देते हैं तदवयी ये तद मिथुन इत्यादि शब्द है तदवय यह तद माने जो बाक और प्राण ये एक जोड़ा है जो ऋग्वेद रूपा बाक है सामवेद रूपा प्राण है एक जोड़ा है ये निर्दिष्ट एक किंतन इत्यादि कहा वाषण का वो क्या है यद तो बाग प्राणच है मिथुन यही है जो बाणी और प्राण है सर्व सर्वरिक्षाव कारणीभूत हो सारे ऋग्वेद सारे साम्वेद का कारण ही है वाणी और प्राण के बिना ये कोई उच्चारण नहीं होते ऋग्वेद साम्वेद आदमी मिथुन कहा कि तदेत पदव अक्षर विषयत्व व्यावृत्य वक्षमाण विषयत्म दर्शयतिया अरे तदेत पद कहीं ओमकार के साथ संबंध न करते तो उसे व्यावृत्ति करके अक्षर का विषय ओंकार के विषय को व्यावृत्ति करके यहाँ किसके साथ मिथुन के साथ लेना बाक और प्राण के साथ जुड़ेगा कहा मिथुनम बोला बक्षमा वाला मिथुनम वही दिखाए, है मिथुनम ये कहा वो मिथुन आए तद से है वही शब्दों मिथुन प्रसिद्ध कहते हैं बई शब्द के द्वारा मिथुन की प्रसिद्धि दिखाया जाता है बाक और प्राण के जो मिथुन का प्रसिद्धि दिखाया जाता है ए तद वही तत्व ए तत्व बाघच प्राणस्थि यद उभयम उपलब्ध थे जो दो की उपलब्धि होती है बाघच प्राणस्थ करके जो दो जोड़े एक जोड़ा उपलब्ध हो रहा है तदेत मिश्र यही एक जोड़ा है मिथुराय है। योजना अंगीकृत क्या योजना स्वीकार करके बाक्य आत्मा निक्षावेद्या कहा रिक्षाव हो कहा ऋग्वेद साम्वेद के कारण है बाघ वाणी न हो तो क्या उच्चारण कर पाएंगे प्राण न हो तो कैसे प्रयत्न लगाएंगे दो कारण है इसलिए सब कुछ ये दो ही है और वो दो का संबंध ओमकार के साथ है इसलिए ओंकार ही सब कुछ हो जाता है ये बोलना है आगे कहते हैं <laughs> बाघ प्राण रिक्षा कारण तुम उत्तर वाक्य ने प्रश्न की बाक और प्राण दो है ना बाणी और प्राण रिक और साम का कारण है ये इसमें रहेगा का रिक्साम कारणत्व तो बाक और प्राण उत्तर वाक्य के दो प्रश्न करते हैं रिक्त शामचर मिथुन क्या है रिक्त सामचर एक उत्तर देते हैं बात का प्राण से रिक्त सामत उत्तर दिया राष्ट्र में कहा होता है रिक्त सामचे रिक्षा कहा रिक्त उठता रिक्शा शब्द से रिक्शाम को नहीं लेना है उसके कारण को लेना बाघ प्राण को लेना है ठीक है यथा बाघ प्राण मिथुनम जैसे बाघ और प्राण मिथुन है एक जोड़ा है इसी प्रकार रिक्षा भी होगा रिक्त सामत बोला हुआ है रिक्शा में स्वतंत्र मिथुन निर्देश सामने उदार उदाहरण सामान्य बाग्य प्राण से सा, रिक्त सामच ऐसे बोला मंत्र है। इसलिए ये शंका हो गई तो कहा नतु तू कहा बास नतु तू स्वतंत्र रिक्त सामच मिथुनम स्वतंत्र रूप से रिक और साम मिथुन नहीं हो सकते तो बाणी के साथ प्राण के साथ होकर के मिथुन बने हुए स्वतंत्र नहीं होगा ठीक है विपक्ष दोषम आगा ऐसा ही नहीं मानेंगे तो क्या होगा एक वचन का विरोध आ जाएगा मिथुनम करके जो एक वचन का उसका विरोध होगा ये बोलते हैं अन्यथा ही आश्चर्य कहा वाक्य प्राण से एकम मिथुनम ऋक्सा अपरम मिथुन दिव्य मिथुन है सैकम सब तो दो मिथन हो जाएंगे वाणी और प्राण एक और ऋख और साम दूसरा इसलिए तथा तदेतद मिथुनमति एक वचन से अनुपा फिर तदेतद मिथनम करके जो एक वचन का प्रयोग है वो हो नहीं पाएगा टीका इष्टम एवं दो मिथुन मान लिया जाए पूर्वाधि बोलेगा वाक्य प्राण से एक मिथुन रिक्त शाम से दूसरा मिथुन ऐसा माना जाए इष्टम एवं मिथुन दयम चेत नित्य तथा इत्यादि कहा में दो मिथुन हो जाएंगे फिर एक वचन का प्रयोग गलत हो जाएगा तदेतद तो मिथुन एक वचन है नु मिथुनोर अनुगतम मिथुनत्व आदाय एक वचनम उपवश्यते चेत नित्य पूर्वादि कहेगा महाराज दोनों मिथुनों में जो अनुगत एक धर्म है मिथुनत्व क्या धर्म है जैसे घट में घटत्व है वैसे मिथुन में रहेगा मिथुनत्व धर्म तो उसको लेकर के दोनों को कहा दोनों आ जाएंगे एक कहा अनुवतन दोनों मिथुनों में जो अनुगत धर्म है मिथुनत्व तो धर्म है उसको लेकर आदाय एक वचन वस्तु मिथुनत्व को तो लेकर मिथुन को लेकर एक वचन नहीं मिथुनत्व को लेकर एक वचन ऐसा कहे तो कहे नहीं तस्मात इत्यादिशन कहा तस्मात वृक्षाम योनिर योनि बाप प्राणायर एक और तम का इसलिए कहा कि रिक शाम का जो कारण है रिक और श्याम का उच्चारण के कारण है पौने बात और प्राण वही एक ही मिथुन मिथुनत्व एक ही मिथुनत्व है दो नहीं ये बताया आगे मंत्र में कहते हैं ये जो बात और प्राण का एक जोड़ा है वो भी ओंकार में संस्कृष्ट है क्योंकि ओंकार हो गई बात ऐसा स्तृति है जो भी शब्द राशि ओंकार है इसलिए के हैं, और कहते ओम का संसृष्ट एक बाक मंत्रे तदेतन मिथुन ओमस्रे संसृज्य वै पिथुड़ सगछत सापयत वै तौ अ काम तदेतन मिथुन ओमती एक तस् संसृजते वै मिथुनौ सगछत पापय तो वै तौ अ काम तदेतनम ये जो मिथुन बाग्य प्राण सेमज कहता पुरमंत्रि जो से कहा गया प्राणी है है एक जोड़ा बाहोड़े ओम इतिश अक्षर है संस्कृति दोनों ओम ऐसे अक्षर में संश्लिष्ट है ओम के बिना बाघ भी नहीं प्राण भी नहीं सारा संसार ओम है इसी ओमकार में संश्लिष्ट है दोनों बाक और प्राण यदा वही मिथुन समागछता अच्छा आपे तो वही तो अन्वे से काम हो जब बाक और मिथुन एक दूसरे को मिल जाते हैं ओमकार में जाकर के मिल जाते हैं बाक और प्राण ओमकार के साथ मिल जाते हैं जब क्या करते हैं एक दूसरे का धर्म एक दूसरे को प्राप्त हो जाता है ये राष्ट्रकार कहेंगे लौकिक दृष्टांत देंगे त्रिपुरुष में दृष्टान्त देंगे ऐसा दिखाई पड़ता है बोलते हैं जब ये विधोन है वो ओमकार में संस्कृष्ट है और जब ये दोनों ओमकार में संस्कृष्ट हो जाते हैं यदा भाई विथोनु समागत समय आ जाते हैं ओंकार में आप ये तो प्राप्त करते हैं क्या तब तो अन्य से दोनों एक दूसरे के विषयों को प्राप्त करते हैं ऐसा देखा है ग्राम में धर्म में देखा है स्त्री पुरुष संगम में देखा है ऐसा बोलने है वास्तविकाष्य में कहते हैं तदेतर एवं लक्षण मिथुनम इस प्रकार के जो विधुन है हमें सारे संसार के जितने भी फल हैं वो किसमें हैं कर्म में आश्रित है और वो कर्म किसमें आश्रित है ऋग्वेद और साम्वेद में आश्रित है और जो ऋग्वेद सांवेद किसमें आश्रित है बाप और प्राण में आश्रित है और बाघ प्राण किसमें आश्रित है वहकार में आश्रित सी प्रकार यही हुआ तद एक तद एक तम लक्षण मिथुनम इस प्रकार जो का जो स्वरूप है मिथुन का बाघ बहुत प्राण का मिथुनम ओम इति इतिन अक्षर संस्कृत ओम ऐसे अक्षर में संश्रिष्ट है मिले है ओम से भिन्न नहीं हो पाते एवं सर्व काम अभाप की गुण विशिष्टम मिथुनम ओंकार संस्कृत इसलिए सारे विषयों की प्राप्ति रूप जो गुण मिथुन है वो ओंकार में संश्रिष्ट हो गए स्कृष्ठम बीते थे मिले हुए होते हैं ओंकार से सर्व काम की गुणत्म जब सारे विषयों से संयुक्त हुआ जो मिथुन था वो ओंकार में संस्रष्ट हो गया तो ओंकार भी सारे कामनाओं की प्राप्ति के स्थान हो गया ये गुण हो गए ओंकार में ये कहा सिद्ध हो गया क्यों ओंकार क्या चीज है कहते हैं वांगमयत्व ओंकार से प्राण निस्वाद्यविथन में न संस्कृत के द्वारा संस्रिष्ट क्या हुआ ओंकार में कहते हैं एक तो बांगमय हो वो शब्द रूपा है और प्राण के द्वारा निष्पन्न होता है ओंकार भी जैसे अन्य बार अकेले प्राण खर्च होगा वैसे ओंकार उच्चारण में प्राण चाहिए तो बांग्म तो उसमें है ओंकार में और प्राण निष्पात तत्व भी है प्राण के द्वारा ही निष्पन्न होता है ओंकार मिथुन है संस्कृत तो ये मिथुन द्वारा संस्कृत यही है मिथुन से काम आप एक प्रसिद्धम दृष्टान्त होते जो मिथुन होते हैं जोड़े होते हैं उनमें क्या होगा एक दूसरे के आनंद को प्राप्त करते हैं एक दूसरे के विषय को प्राप्त करते हैं प्रसिद्ध है लोक में प्रसिद्ध है स्त्री और स्त्री पुरुष मैत्र यथा लोकनऊ स्त्री पुरुष जो जोड़ा जो होगा यथालोक में मिथुनऊ बने अभय वह दो अभय बने स्त्री पुरुष और स्त्री और पुरुष दो होते हैं जब यथा समाज अच्छा जब दोनों आपस में दिन पे है तो ग्राम्य धर्म थे जो ग्राम्य धर्म है गृहताश्रम धर्म के माध्यम से संविध्य आता हूँ उस धर्म से जब मिलते हैं सामान्य मिलन है विशेष मिलन होता उनका तब तो तदा तब आप प्राप्यता जब प्राप्त करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं अन्यन्य से इतर इतर से तब तो काम एक दूसरे के विषय को एक दूसरे प्राप्त करते आनंद प्राप्त करते हैं तथा तथा स्वात्मा अनुप्रविष्ठेन मिथुन इसलिए क्या होगा वो ओमकार में दोनों प्रविष्ट हैं माने बाघ और प्राण दोनों विपुन प्रविष्ट होने से सर्व काम अपाप्तिक गुणवत्व ओमकार से इसलिए ओमकार में सारे कामनाओं की प्राप्ति क्यों हो जाए क्यों तो सारा विषय आश्रित हो गए कर्म में और कर्म आश्रित है और साम में साम आश्रित हो गए बाघ प्राण में वो आश्रित हो गए ओमकार में इसलिए ओमकार में सर्व गुणवत्व आ जाएगा आपकी गुणवत्ता प्राप्ति हो जाएगा गुण आ जाएगा कहा सर्व काम अभाप्ति सर्व विषय प्राप्ति गुण प्राण हो जाएगा परंपरा से कहा सिद्धम इत्यादि को आ जाए कहा टीका से देखते हैं भगवत बाघ प्राणाख्य ऋक्सामात्मक ऋत सामात्मक बाघ प्राण रूपम कहा ठीक है मान लिया आप बाणी और प्राण स्वरूप हो जाए ऋख और शाम बाघ प्राण रूप हो जाए ऋग्वेद बाघ रूप प्राण रूप मान लिया गया है तो ओंकार मिथुन जो के किम फलती जब बाग और प्राण का संबंध होगा ओमकार के साथ क्या निष्पन्न होगा बात ऋग्वेद बाघ रूपा हो गया ठीक है और सांवेद प्राण रूप हो गया होने पर भी फिर भी अब ये जो मिथुन है ओमकार के साथ जब संस्कृष्ट होंगे तो क्या निष्पन्न होगा क्या अर्थ निकलेगा ये प्रश्न आ जाए उत्तर का एवं इत्यादि का आभाष एवं सर्वकाम अवाप्ति गुण विशिष्टम मिथुनम जो सारे कामनाओं की प्राप्ति वाला जो विशिष्ट मिथुन है बाट और प्राण उसमें ओम ओंकार संश्रिष्टम विद्यते जब ओंकार में हो जाते हैं दोनों यदि ओंकार से सर्वकाम आपकी गुणवत्तम सिद्ध ओंकार में सर्व काम अवाप्ति गुण सिद्ध हो जाएगा ठीक है कया पुनर्विधया मिथुन न संसृष्टम अवसृष्य किस प्रकार से काया पुनर्विदा किस प्रकार से मिथुन के साथ हो गया ना अब तो बाघ प्राणाख्यम रिक्षांत्मकम बाघ प्राण रूपम ये मान लिया जाए बाघ और प्राण रिक्षांशरूप हो जाए और रिक्षां बाघ और प्राण रूप हो जाए ओमकार मिथुन संसर्ग किम भलत यही है ओमकार का दोनों जोड़े के साथ में जब संबंध होता बाघ प्राण के साथ में निष्पन्न क्या उत्तर दिया एवं इत्यादि कहा ओंकार में भी आ जाएगा सर्वगुण सर्व अपलावाद की गुण आ जाएगा एक ठीका होता है कया पुनर्विधया मिथुन ने संश्रेष्ठतम स्तर से किस प्रकार से मिथुन के साथ ओमकार का संबंध होगा बाघवत प्राण के साथ ओमकार का संबंध किस प्रकार से होगा ये शंका है तो देखो ओमकार क्या है बांग है शब्द रूप है वह वाणी से करता है और प्राण का खर्चा है वह प्राण लगता है तो इसलिए ओंकार में दोनों का संबंध है वाणी का भी संबंध है प्राण का भी संबंध है एक आभाष में कहा था वाणमयत्व ओंकार से प्राण निष्पादत्व च प्राण के द्वारा निष्पन्न होता है ओंकार प्राण बिना उच्चारण नहीं कर पाएगा वाणी चाहिए शब्दमय है वो इस कारण से बाण और प्राण का संबंध है ओंकार के साथ मिथुन के साथ संबंध है कहा ठीक है यू सर्व काम आपकी गुण विशिष्ट मिथुनमित उत्तम तद पाए गई और प्राण जो ए बात और प्राण ओमकार जो सर्व काम अभाप फल रूप हो जाता है सारे काम ना फल प्राप्ति करता और गुण वाला हो जाता है कहा था उसका एक दृष्टान्त देख करके सिद्ध करते हैं, लोक में देखा है ये दृष्टांत से सिद्ध करते प्रसिद्ध है ये कहा मिथुन से इत्यादि का भाषण कहा था मिथुन से काम आप हितुत्व प्रसिद्ध दृष्टांत लिखते जो मिथुन होता है जोड़ा होता है उसमें एक दूसरे के फल प्राप्त कर लेता है प्रसिद्ध है ये दृष्टांत है लोक में कहना चाहते हैं ठीक है। कार्य अर्थों यथोक्ताक्षर से सर्व काम आप तो दृष्टान्त उस प्रकार का अर्थ क्या है पूर्वोक्त जो अक्षर है उद्गीत अक्षर ओंकार है उसमें सर्व तो काम आप दृष्टान्त ये सभी कामनाओं की प्राप्ति में दृष्टान्त है दृष्टान्त सन उच्चते दृष्टांत होता कहा जाता है अनंतर आगे के वाक्य से कहा जाएगा दृष्टांत बोला जाएगा क्या दृष्टान्त देंगे यदा आप मिथुन समागछता आप माग है उसके तरह दृष्टान देना है एक दृष्टान्त दृष्टान दिया यथा दृष्टान्त क्या है तो भाष्य में कहा यथा लोके मिथुनौ मिथुन अवयव यह मिथुन माने अवय दो अवय में हो जाते हैं स्त्री पुरुष दो शरीर है स्त्री यदा समागत जब मिलते हैं किस काम से मिलते हैं ग्राम में धर्म प्रया मस्ताश्रमी धर्म के माध्यम से मिलते हैं जब संवेद्यता मिलते हैं तो तदा आपता प्रापयता अन्वयन से इतर इतर से तो काम एक दूसरे के विषय प्राप्त करते है। हैं ठीक <coughs> देखिए मिथुन द्वयम नास्तीवाद कथम मिथुनौन दो मिथुन नहीं करके पहले बोला था एक ही मिथुन ने कहा था तदैतद मिथुन में एक बदतन या फिर मिथुनौ कैसे प्रयोग कर आपने दो बचने में प्रयोग कर दिया यथा लोग मिथुनऊ कहा कैसे बोल दिया या मिथुनौ दो वचन ये प्रश्न आया मिथुन द्वय ना उत्तर तो पहले व्याख्या में कहा मिथुन दो नहीं है कहा और कथम मिथुन दो बचन कैसे बोला तथा मिथुन का, का अवयव है एक ही जोड़ा है दो अवयव वै मिथुन अवय कहा मिथुन कहा था मिथुन का अवयव दो अवयभ एक मिथुन तो एक ही है किन्तु अवय दो बने हैं त्रिपूषा ठीक है ग्राम्य तया मने तथा विध व्यापारतया गृहस्थ आश्रम के जो व्यापार है संतान प्राप्ति के लिए जो व्यापार होता है उस प्रकार से जब मिलते हैं तो एक दूसरे के विषय को प्राप्त करते हैं इत्यादि बई शब्दो अवधारण बई है यदा बई जब ही ऐसा काम होता है तो एक दूसरे का आनंद प्राप्त करते हैं विवक्षितम दृष्टांतिकम आचार्य विवक्षित जो सिद्धांत है ये तो दृष्टांत दे दिया इसके लिए कहा तथा करके वास्तव यहां भी वैसा ही है जब बाघ और प्राण जब ओंकार के साथ मिल जाते हैं एक मिथुन बन जाते हैं तो एक दूसरे का फल मिल जाता है ओंकार में सभी गुण आ जाता है एक फल है तथा स्वात्मा अनुप्रविष्ट है ना स्व लेना ओंकार दुर्गी उसमें अनुप्रविष्ट हैं दो बाघ और प्राण प्रविष्ट है ना मिथुन है बाघ प्राण उनके द्वारा सर्व काम आपकी गुणवत्ता ओंकार सारे कामनाओं की प्राप्ति रूप गुण बाण ओंकार हो जाएगा और गुण गुणवत्त सिद्ध हो जाएगा एक कहा टीका में कहते हैं एवं ओंकार आप्ति गुण विशिष्टम शिष्टवा तद उपासना फलम कथाई इस प्रकार ओंकार आपति गुण विशिष्ट है ऐसा कहने के बाद ऐसा उपदेश करके शिष्टवा मैंने उपदेश देकर के तद तो उपासना फल वहां उसकी उपासना का फल बताए ओंकार उप की उपासना करेंगे इस प्रकार के गुण वाला होगा यानी गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना का फल कहना चाहते हैं में कहा तद तो उपासक होगी उस ओंकार का जो उपासक होगा आपती गुण विशिष्ट ओंकार का उपासना जो करेगा तो उद्गाता कौन करेगा जो उदगाता होगा वहां तद धर्मा भवती वही धर्म वाला हो जाएगा आपके गुण वाला हो जाएगा यजमान को जो चाहे वो प्राप्त कराने के लिए सक्षम हो जाएगा ये कहना चाहते हैं मंत्र आगे भवति भवति विद्वान विद्वान प्रसिद्धि के लिए है ये अर्थ किल निप कामान मन विषयानाम विषयों का आप इिता प्राप्त कराने वाला हो जाता है आपता नहीं होता आपइता होता प्राप्त नहीं करता प्राप्त कराता है क्यों उदगाता जो होगा यजमान के द्वारा तो खरीदा हुआ होता है तो फल यजमान को तो मिलेगा जिसे प्राप्त कराने वाला होगा उदगान वो करेगा इसको यह रिदंत प्रयोग है ये तो पति चाहिए है इिता हो गई कामान प्राप्त कराने वाला होगा काम विषयों का प्राप्त करे जो यजमान चाहेगा वो विषय दिलाने वाला हो उस उद्घातन में शक्ति आएगी कई कैसा या ये तद एवं विद्वान अक्षर उदीर्गम भाषते जो विद्वान उदगाता होगा इस प्रकार से अक्षर की उपासना करता किस प्रकार सर्व आप गुण से संपन्न ओंकार की उपासना करता हो ऐसा होगा देखा ठीक है भाष्य आप इताभ कामों नाम यजमान से है यजमान को सारे विषम को प्राप्त कराने वाला होगा वो नहीं तो आपता हो जाता स्वयं के लिए होता तो आपता आप आपके गाँव तो अनेक है या आपहिता सेठ करके रखा है ये जन्म प्रयोग है आपहिता हो एक आमार यजमान से यजमान को जो फल चाहे वो फल दिलाने की क्षमता है आ जाती उस उद्गाता में कौन उदगाता ऐसा होगा यह जो उदगाता ये अक्षरम ये जो ओंकार है एवं आप गुण पर उद्गीधम उपास केवल ओम ओम का नहीं आप गुण विशिष्ट माने सारे विषयों का विषय समेटे जाते हैं किसमें कर्म में और कर्म समेटा जाता है और प्राण शाम में और वो समेटा गया है जिसमें और प्राण में और वो समेटा गया है इस तरह से होता है ऐसा उपासना करने वाला व्यक्ति यदमान को जैसा फल चाहे वैसा फल दिलाने में सक्षम होता है कहा उपास तस्य एत यथोक्तम फलम उस उदगाता का इस प्रकार का फल होता है क्यों मुदगलो परिसर में कहा है तम यथा यथा उपास तदे भगवती उस परमात्मा को जिस रूप से उपासना करेगा वैसे ही वो हो जाता है भूत रूप में उपासना करेगा तो भूत बन जाएगा पितृ के रूप में उपासना करेगा तो पितृ सभी रूप परमात्मा सर्वरूप है सभी रूप परमात्मा का ही क्यूंतु जिस रूप के माध्यम से उपासना करेगा उसी रूप से फल मिलेगा हमारे व्यवहार भी ऐसे ही होता है मैं शत्रु भाव से आपके पास आऊंगा तो मेरे ऊपर लाठी पड़ेगी फल वैसे मिलेगा मित्र भाव से आऊंगा तो फल वैसे मिलेगा लोग में भी ऐसे व्यवहार होता है ये यथा मां प्रपत जनतेता तथा बजा में जिस तरीके से सामने वाला मेरे पास आता है मेरे को भगवान मान करके है मैं भी उसकी मुक्ति दूंगा और माने प्रेत मान के आता है तो मैं कोई प्रेत नहीं दे दूंगा ऐसा होता है देवान देव जो या पितरी यहां पितरी प्रताप भूतानी या भूत एज्या या मध्य जिनों की मान ऐसा कहा जो देवता मानकर के पूजा करेगा तो देवों के द्वारा होने वाला फल दूंगा मैं और पितृ मान कर उपासना करेगा मैं पितृ के द्वारा मिलने वाला फल दूंगा और भूत मान करके उपासना करेगा वो तो सभी रूपों में तो फिर उसी प्रकार के फल दूंगा और मुझे परमात्मा दृष्टि से भजन करेगा तो मैं मोक्ष चाहूंगा ये यथा प्रपथजन तेम तथा हो जाते हैं लोक व्यवहार भी ऐसे होता है जिस तरह से हम जाते हैं सामने वाले के पास वो वैसे व्यवहार हमारे साथ करेगा शत्रु बुद्धि से जाएंगे तो वो भी शत्रुभाव से व्यवहार करेगा मित्र बुद्धि से जाएंगे तो मित्रभाव से करेगा ऐसे ही परमात्मा भी यही करते हैं सभी रूप का है किन्तु फलभेद हो जाता है तम यथा यथा उपासते थे तद उस तम माने परमात्मा उस परमात्मा को जिस जिस प्रकार से व्यक्ति चिंतन करता है उपासना करते हैं लोग वही हो जाता है भूत रूप से चिंतन करेगा तो भूत बन जाएगा परमात्मा से चिंतन करेगा तो परमात्मा हो जाएगा यह इस स्मृति है कहा ठीक है तद धर्म की उपासक आपकी गुण वैशिष्ट होती कहा तद तो धर्म शब्द का मैंने उपासको भी उद्गाता तब तो धर्मा भवती ऐसा कहा था बात से उपासक जो उद्गाता होगा उस अक्षर के उपासक उदग तद तो धर्म माने क्या है आपकी गुण विशिष्ट धर्म हो जाएगा वो जो ओमकार की उपासना कर रहा ओमकार ओंकार आपकी गुण विशिष्ट है तो उपासक भी वही धर्म वाला हो जाएगा आपकी गुण विशिष्ट हो जो चाहे इस माम को देने में समर्थ हो जाएगा उदगारण के माध्यम से यह कहा आपता इति वक्तव्य कथम आपहिता ये उक्तम आपन धातु है त्रिज प्रत्यय अपने पर आपता होना चाहिए तो कैसे आपहिता कैसे बता दिया ये कह रहे हैं अनिर्धातु है तब उसके उत्तर में कहा कि यजमानश्य इत्यादि कहा आपइता हो यजमानश्य अपना प्राप्त नहीं करता फल यजमान को प्राप्त कराने वाला होता है यजंत प्रयोग है ऐसा कहा ठीक है निपातौ तो अवधारणा रा, अवधारणा तो जो निपात है हाँ हई आप हई हाँ हाँ और भई एक है है कि अवधारणा निश्चय कराने के लिए अवश्य इसके लिए उदगीतम माना तद अवयभूतम उदगीत का अर्थ उस उदगित का अवयभूत जो ओंकार है उसकी उपासना जो करता है यह अर्थ है आपती गुणवत्त ओंकार उपासनात् कथम उपासिता तदगुण माने आप गुण वाला ओंकार की उपासना करने से चिंतन करने से उसके उपास उपासना करने वाला जो व्यक्ति जो होगा वो वही गुण वाला कैसे होगा आपकी गुण वाला कैसे हो सकता है तब तो देखो बुधगणों परिसर का वाक्य है तम यथा यथा उपासते तदैव भगवती उस परमात्मा को जिस जिस रूप से उपासना करेगा वही हो जाता है आपती गुण वाला परमात्मा की उपासना करेगा तो आप गुण वाला हो जाएगा क्या था आगे समृद्धि गुण के विधान कर रहा समृद्धिपूर्ण का विधान के लिए आगे विपना चाहते हैं भाष्य है। मंत्र है आगे अनुजानाते तद्वादुाक्षर यदि किसो है समृद्धि भवति यदनुा समर्थयिता वै काम विद्वान्क्षर उदीत मुस्ते तद्वाएक्षर यदि किजाती ओम तदा देशो समुद्धि यद अनुज्ञा समर्थयिता वही कामतीत विद्वान अक्षर मुद्गी उपास्ते तदवी है तद अनुज्ञाक्षरम ये समृद्धि देने वाला अक्षर है अनुज्ञा मैंने अनुमति मैं ऐसा काम करूं कोई बोलता हो तो सामने वाला हाँ करो इसको अनुमति बोलते हैं अनुमति अनुज्ञाक्षर है क्यों संस्कृत में ओम स्वीकार अर्थ होता है जो ऐसा करो तो ओम भूल देंगे अनुज्ञाक्षर है ओम आम ये जो होते हैं ये अनुमति देने के लिए होते हैं स्वीकार करने के लिए होते हैं तदवई ये तद अनुज्ञाक्षर अब ये जो उर्गी तो ओंकार है, अनुग्या, है।, है ये अनु अनुज्ञा अक्षर है अनुमति का सूचक है यदि किंच अनुजाना जो कुछ भी अनुमति देता है अनुजाना में अनुमति देगा जो कुछ भी देगा क्या ओम इतने वो वो ओम ही कहता है अनुमति काल जो अनुमति देगा सामने वाला कुछ बोलेगा ऐसा काम करूं तो हां ये हिंदी में हां बोलते हैं संस्कृत में ओम शब्द का प्रयोग करते हैं पूरा स्वीकार के लिए स्वीकार सत्य शब्द तो अर्धं प्यार है सत्य माने पूर्ण स्वीकार नहीं होता ठीक है आपका कहना किंतु लग जाएगा जो तो पूर्ण स्वीकार के लिए होता है वो एक तदवई है तद वो जिसकी चर्चा चल रही हो ओमकार की वही अनुज्ञाक्षर में ये अक्षर अनुज्ञा है।, है अनुमति का सूचक है यद्य किंच आदि जो कुछ भी अनुमति देता है व्यक्ति ओम इत वो यही बोलता ओम बोलता है अनुमति देते समय ओम ऐसा काम करूं तो ओम ऐसा अनुमति देता है आगे ऐसा ऊ ए बना ऐसा है ऐसा उ हा संधि होकर के ऐसो बना हुआ है उ, ऐसा ऊ ऐसा परिश्धता यही अनुज्ञा ऐसा मन अनुज्ञान वो प्रसिद्धि जा सकेंगे ऐसा और तो संधि होकर के ऐसो बना हुआ है ऐसा उ यही जो अनुमति है यही है और समृद्धि यही समृद्धि है अनुज्ञा जो यद अनुज्ञा जो अनुज्ञा है यही समृद्धि है समर्दहिता वही कामान भवती कहा वो तो जो उद्गान करने वाला होगा संपूर्ण विषयों को समृद्धि कराने वाला होगा ईमान को या ये तथा एवं विद्वान अक्षर उद्गीम उपासना का तो जो ऐसा उद्गाता जो होगा उदगान करने वाला व्यक्ति विद्वान अक्षर जो उदित अक्षर की उपासना करता है तो यजमान को समृद्धि कराने वाला बनेगा ये फल बता दिया टीका में कहते हैं उत्तर ग्रंथ से गुणांतर विधान है तात्पर्य दर्शकेंगे आगे का जो ग्रंथ है आगे का मंत्र है अष्टम मंत्र है वह गुणांतर विधान करता है आपत्ति गुण आप गुण का विधान नहीं करता है किसका समृद्धि गुण का गुरां, गुरां अन्य अन्य गुणम गुणांतर अन्य गुण को गुणांतर बोलते हैं जैसे देशांतर होता है अन्य गुण का विधान में तात्पर्य है ये दिखाते हैं आश्चर्य कहा समृद्धि गुणवास्त्र ओंकार बोला ये उनका रसतामत्व गुण तो वाला है आपति गुण वाला है और समृद्धि गुण वाला भी तो है ऐसा तो है उनका। इसलिए इसका नाम उद्गीत पड़ता है सबसे ऊपर हर उठा हुआ है समृद्ध गुणवास्त्र ओंकार समृद्ध गुणवान है ओंकार कथम प्रश्न हुआ कैसे है ये तो उत्तर देते हैं यह प्रकृतम अनुज्ञाक्षरम यह प्रकृति जो ओंकार है अक्षर ये तत् प्रकृतम अक्षरम जो प्रकृत अक्षर है यह अनुज्ञाक्षर है अनुमति का सूचक है अनुज्ञा चुज्ञा जो अनुज्ञा है वही अक्षर है क्या तो उदाहरण समाचार अनुज्ञाक्षरम चा? अनुज्ञा चाह अक्षरम जो अनुज्ञा हो और वो अक्षर भी हो उसको अनुज्ञाक्षर कहा अनुमति वाला अक्षर है अनुज्ञाक्षर अनुज्ञा माने अनुमति ओंकार अनुज्ञा शब्द का सब अनुमति ऐसा काम करो कोई बोलता है तो अनुमति दिया जाता है किसी को अनुज्ञा शब्द से बोलते हैं ओंकार ओंकार ही अनुज्ञा है प्रथम अनुज्ञा इत्या ओंकार को अनुज्ञा कैसे कह दिया प्रथम अनुज्ञा इत्या उत्तर देती है क्यों श्रुति ने कहा यद्य अनुज्ञान आधी ओम इत्यादा श्रुति स्वयं बोल रही जो कुछ भी अनुमति देता है तो ओम शब्द का प्रयोग करता है एक आवास में यद्यं यद किंच जो कुछ भी लोके ज्ञानम धनम्बा अनुजाद कोई आया मांगने आया ज्ञान दे दो, दो तो, धन दे दो मांगने आया तो अनुमति दे ओम कर देगा स्वीकार करेगा तो ओम बोलेगा यद्य माने यद किंचर लोके ज्ञानम धनम बा अनुजाद जो कुछ भी ज्ञान के विषय में अनुमति देता है धन के विषय ठीक है ऐसा बोलता तो, हो अनुमति देता हो तो क्या होगा जाना भी विद्वान या धनी विद्वान में अनुमति देगा ज्ञान के विषय में तो ज्ञान के बारे था था ज्ञान में पूछने आया तो विद्वान ओम बोलेगा ठीक है आजाना मैं बताऊंगा और धनी जो होगा धन के विषय में अनुमति देगा मांगने आया वो व्यक्ति ठीक है आजाना बोलेगा तो ओम शब्द बोलता है यद किन जब बने यदि किंच जो कुछ भी लोग ज्ञान धन हमारा अनुजाद ज्ञान के विषय में तो धन के विषय में अनुमति देता है कौन देगा विद्वान या धनी ज्ञान के विषय में अनुमति देगा विद्वान और तो धन के विषय में तो अनुमति देगा अनुमति धनी तत्र तुम कूर्बान अनुमति देते हुए मांगने आया था तो अनुमति देते हुए ओम ऐसे बोलता है का सूचक है ओम सब ओम एक करता है तथा वेदवे भी है त्रय त्रिशत इति ओम तो, इति योबा कति देवाज्ञ बल के ऐसा पूछा था साकल्यज्ञ बल की कहते तय त्रिंशत हो बाज्ञ बल के नहीं कहा तैतीस देवता है कहां सब ने या ओम लगा दिया पूछा था कितने देवता हैं उत्तर में कहा त्रय त्रिंशत ओम इति हो बा तेतीस ऐसा कहा ओम तो, ऐसा अनुमति उत्तर इत्यादि तथा तो लोक में भी देखा तब इदम धनम गृणा कोई बोलता है आपका धन मैं ग्रहण करूंगा आपका धन मैं लूंगा तब इदम धनम गृणा उठते ऐसा कहने पर ओ ठीक है ले जाओ बोल देता है ओ अनुमति देता है लोक में भी ऐसा देखा धनी भी अनुमति देगा तथा लोके कहा तथा लोके भी तब इदम सामने वालों ने आकर कहा आपका यह धन है मैं लेता ग्रहण करता हूं कहने पर ओके तो ओके ठीक है ओके अनुमति देता है ले जाओ ऐसा बोलता है इसलिए अतः ऐसा उ एव ऐसा एव ऐसा एव यही का अर्थ एवक ऐसा उ ऐसो बना हुआ है संधि हो रखी है ऐसा माने यही जो अनुमति है ऊ माने एवक यही अनुमति ही अर्थ अतः ऐसा ऊ माने ऊ माने एव ऐसा एव ये अर्थ आ जाएगा एसो का अर्थ आ जाएगा ऐसे एवं एस एवं यही उनका ही समृद्धि ये समृद्धि है यद अनुज्ञा जो अनुज्ञा हो रही है अनुगति किया जाता है या अनुज्ञा यद अनुज्ञान मंत्र में है वहां नपोषक लिंग दिखाया है यद शब्द किंतु या अनुज्ञा बोलना होगा स्त्रीलिंग है अनुज्ञा शब्द या बोलना होगा यद अनुज्ञा माने यह अनुज्ञा सा समृद्धि जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है तन मूलक पार तो समृद्धि मूलक ही अनुज्ञा होती जिसके पास है वही तो अनुज्ञा देगा धनी व्यक्ति के पास मांगने आएगा तो हाँ करेगा गरीब नहीं कर सकता क्यों उसके पास आए नहीं क्योंकि समृद्धि मूलक अनुज्ञा होती जिसके पास है वही अनुमति दे सकता है इसलिए यह अनुज्ञा ही समृद्धि समृद्धो ही ओम इति अनुज्ञा में देती जो समृद्ध व्यक्ति है लोक में ऐसा है ओम ऐसा बोल करके अनुज्ञा देता है बोलिए ऐसा दो ठीक है ऐसा बोलेगा कौन देगा जो तो समृद्ध वाला व्यक्ति हो होगा समृद्ध होगा वही बोल सकता है समृद्ध ही कहा टिप्पणी को कहते हैं अकिचन अनुज्ञा तो किंचित करेगी अनुज्ञा तो अकिजित करेगी अकिचन का जो अनुज्ञा होगी कुशरंग आपके पास कोई मांगने आया ओम कहेंगे कुछ कर नहीं सकती अनुज्ञा अनुमति देने से क्या देंगे आप ठीक है टिप्पणी का अकिचन अनुज्ञा तो जो अकिन व्यक्ति का अनुज्ञा होगी अनुमति होगी दे वो तो अकिचित करिए अनुज्ञा बैठता है वो धनी व्यक्ति के पास समृद्ध व्यक्ति के पास में आया कोई मागा तो वो अनुमति दे तो फलशाली है वो गरीबी के पास आके मांगा वो हां कर देगा तो क्या देगा कोई फल नहीं उसका ठीक है अकिचन अनुज्ञा तो जो, जो अकिचन व्यक्ति का अनुज्ञा अनुमति है वो तो अकिचित करिए कोई फलशाली नहीं होती समृद्ध वही वह भी अनुज्ञा ददाती तो समृद्ध व्यक्ति है वही अनुज्ञा दे सकता है देता है अस्मात समृद्ध गुणवान ओंकार है समृद्धि गुण वाला ओहकार है ऐसा सिद्ध होता है समृद्धि गुण उपासकत्व समृद्ध समृद्धि गुण वाला ओंकार उपा, की उपासना करने से उपासक होने से तत् धर्मासन वही धर्म वाला हो जाएगा कौन उपासक सदा समर्थयितामान यजमान से उद्गाता जो होगा माने समृद्धि कराने वाला होगा विषयों का समृद्धि कराने वाला यजमान को यजमान जैसा विषय चाहेगा उस विषय से परिपूर्ण कराने की शक्ति वाला हो जाएगा या एक तद एवं विद्वान अक्षरम उदीपित उपासते इत्यादि पूर्वत इस प्रकार का जो विद्वान है वो के विषय में जानता हो ऐसा उद्गाता अक्षरम उदीपित उपास समृद्धि गुणवान अक्षर की उपासना करता हो तो यजमानों को समृद्धि कराने में समर्थ होगा ये फल बताया ठीक जाता है तस्तः समृद्ध गुणवत्व अप्रामिकम इति आशंक है परिहर के ओंकार में जो समृद्धि गुण कहा वो प्रामाणिक नहीं है ऐसा शंका करके उसका खंडन करते हैं ये प्रामाणिक है कहते हैं कथम ये शंका उठाई गुणवाद ने कहा गुणवास ओंकार सिद्धांत ने कहा कथम कैसे होता है समृद्ध गुणवाद वो प्रश्न किया उत्तर देते हैं तदवई इत्यादि कहा था तदवे ये तत्प्याक्षरम इत्यादि कहा टीका में तदे तत्पद तत्पद और ये पद से क्या लेना है तदे तत् और ये दो शब्द लगा हुआ मंत्र में भाष्य में भी है तो इससे क्या लेना है पद ओमकार अक्षर विषय दृष्टि माने पूर्व का परामर्श कर रहा है जो ओमकार अक्षर है अक्षर शब्द अनुपुंसक है इसलिए तदेत ऐसा पद के द्वारा अक्षर जो तो ओंकार रूपी अक्षर है उसी विषय रूप से निर्देश करता है वही ओंकार एक कहा प्रकृत तदेतत् तद वाई एक प्रकृतम जब प्रकृति किसका ओंकार की है अक्षर की है अनुज्ञाक्षर अनुज्ञा इत्यादि का ठीक है, है तस् स्मृति अर्थो बिशब्द उसकी याद दिलाने के बई कहा तद वही बै केवल है याद दिलाने के कौन उस अक्षर की पूर्व में जो चर्चा चल रही थी उसी की याद कराने के लिए बही लगा दिया कहा अनुज्ञाक्षरम इतर विग्रह विवक्षित अर्थ ने घटाती है अनुज्ञाक्षर में समास है विग्रह दिखा करके क्या विग्रह दिखा दिखाए कर्मधार्य का विग्रह दिखाएंगे अनुज्ञाक्षरम इतर ये जो पद है एक पद बना हुआ है विग्रह उसको विघटन करके दिखा दिखाएंगे मानी विग्रह वाक्य दिखाएंगे कर्मधार्य समाज दिखाएंगे विवक्षिते अर्थ दर्शे जो विवक्षिता घटाते हैं घटा कहा हो वही अक्षर भी हो उसी को अनुराक्षर कहा गया तुज्ञा प्रश्नपूर्वक प्रसिद्धि उपनशति अक्षर ओंकार होगी जो अक्षर है उद्गित अक्षर वो अनुज्ञास्वरूप होने में प्रश्नपूर्वक कैसे होगा प्रश्नपूर्वक प्रसिद्धि को दिखाते हैं लोग में प्रसिद्ध है जब जब अनुमति देना हो तो ओम बोलते हैं लोग ये बताते हैं कथम करके भाषण कथम अनुज्ञा ओंकार रूपी अक्षर कैसे अनुज्ञा है प्रश्न आया तो आह स्कृति श्रुति स्वयं बोलती है क्या बोलती है यदि किंचन अनुजाना ओम इतव तरह जो कुछ भी अनुमति देता है तो ओम ऐसा कहता है स्वयं कहा तत्र तत्र तत्र का अर्थ क्या करता है तब कहते तत्र तत्र तत्र इति का ज्ञान ज्ञान धन और अनुमतिम अन्मति तो क्या यदि लोके ज्ञानम बा धनमुजा विद्वान्नी वहां तथ क्या होगा ज्ञानधनुक्ति ज्ञान के विषय में धन के विषय में उत्तर देगा त्र पद का अनुमंतव्य तुम्त्य उपस्तम्य मानना चाहिए साधारण उच्यते अनुम विषयको साधारणवीक्षक अदसे कह ओंकार अनु, से कहा से अज्ञाक्षर लोक प्रसिद्धिवेद प्रसिद्धि प्रसिद्ध ओंकार देशे अक्षर है अनुज्ञा देने अनुमति का सूचक है लोक प्रसिद्धि है वेद में भी प्रसिद्ध समुच्चिलो वेद प्रसिद्धि समुचिलोध और वेद दोनों की समुच्चय दिखाते हैं तथा तथा लोके भी तदेव धनम इत्यादि वेद में तो हई है वेद में तो तथा वेदे त्रयत्रिशत वो मोती होगा वेद में कहा हुआ है वृद्धा में उपनिषद में है कति देवाया केवल के पूछा था साकल्य ने कहा प्रयत्रिंशति ओम ये होवाच बेर में आया लोक में भी है आगे देखा तो कहा ओंकार से हमकाक्षर लोक प्रसिद्धिवत वेद प्रसिद्धि में समझे लोक प्रसिद्धि तो है वेद प्रसिद्धि भी है कहा तथा चैसे उन्हें वेद प्रसिद्धि दिखाई या केवल के साकल्य ने पूछा कति एव देवाया केवल के ऐसे साकल्य था पृष्ठे साकल्य ने पूछा था कितने देवता है पूछा प्रश्न प्रश् ष्ट प्रतिवर्धने सही ओपे भगवाद पृष्ठे तयशद वर्ग ने प्रत्युते हैं माना तेतीस देवता है ऐसा केवल कहा आठ पशु एक एकदश रुद्र है द्वादश आदित्य है इंद्र प्रजापति तेक्तीसोजा अष्टशु एकदश रुद्र द्वादश आदित्य इंद्र प्रजापति तेतीस एक जाके के बोल उत्तर देने पर भी ओ बोलता हाँ ठीक बोला आपने ओ ओम हो बात है, अनुमति देता होगी आपने ठीक कहा ऐसा कहा ओम साकल्यो अनुजाम प्रद्वान पुनः से प्रति में प्रवेश फिर पूछा उसने साकल्य ने पूछा कितने देवता है फिर पूछा चलते चलते उन्होंने बोलते छह है बोल दिया सड़ी प्रतिवर्चन है सती ओमती हो बात फिर साकल्य बोलता ओम ठीक है छह देवता ऐसा इत्यादि वाक्य वृहदार के यथोक्त अर्थानुसार ही प्रसिद्ध जैसा माने अनुमति का सूचक दिखाया वहां भी ओम शब्द वृहता में इसी अर्थ को अनुसरण करने वाला दिखा प्रसिद्ध है कहा यद्यंच इत्यादि उगता हम लोक प्रसिद्धि में किंच प्रकट है यद्यंच लोक में जो भी उच्च बोलता है तो उसके प्रसिद्ध लिखा तथा चिखा तथा लोक के भी तब इधर धनम गृढ़ी इति आपका यह धन है मैं लेता हूं मेरे लिए काम है बोलता है तो धन तो का मालिक होगा ओम आहा ओम कहता है वो। मैंने अनुमति देता है ठीक है ले जाओ ऐसा बोलता है ठीक है ओंकार से लोक वेद प्रसिद्धिभ्याम अनुज्ञात ही कथम समृद्धि इति आशंका ओंकार में लोक और वेद की प्रसिद्धि के कारण से अनुज्ञात तो धर्म आ गए मान ले लोक में प्रसिद्ध है बेलवे प्रसिद्ध है ओम का अनुमति का सूचक है ये तो अनुज्ञा सिद्ध तो होने पर भी समृद्धि गुण कैसे आया उसमें समृद्धि गुण का तो प्रथम समृद्धि गुण कैसे आएगा उनका अगे शंका आ गई तो उत्तर देते हैं अतः एक अतः ऐसा ऐसा समृद्धि रहेगा अनुज्ञा आएगा जो अनुज्ञा है वही तो समृद्धि है क्योंकि समृद्ध व्यक्ति ही अनुमति देता है योग में ऐसा देखा है जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या अनुमति देगा क्या देगा अनुमति वो मांगने आया कोई नहीं है कुछ क्या अनुमति देगा हां कैसे करेगा वो को तो नहीं बोल सकता आता ऐसा समृद्धि ऐसा एवं समृद्धि ऊ का अर्थ एव है ये जो मंत्र में है ना ऐसा ऐसा ऊसा प्रदेश करना और संधि कर देना ये शो तो उसका अर्थ ऊ का अर्थ एव ऐसा एवं यही अनुज्ञा ही समृद्धि है ठीक है ऊ शब्द अति अर्थ या ऊ शब्द अप्यर्थ ने कहा समृद्धि शब्दार ऊपरी संबद्ध थे हाँ। समृद्धि के आगे मान संबंध होगा समृद्धि भी यही है या थाएगा समृद्धि भी यही है तरह समृद्धि मूलतम साधे अनुज्ञा जो है समृद्धिमूलक है चिंता करते हैं कैसा समृद्ध इत्यादि कहा समृद्धि समृद्धि अनुज्ञा इत्यादि अच्छा समृद्धो ही इत्यादि पाठ समृद्धि नहीं है समृद्धो ही पाठ होना चाहिए ट्रिपी प्रतीक जो तो ना समृद्धि ही नहीं है समृद्धो ही ऐसा होगा समृद्धो संव्रिध ही समृद्ध ही छपा होगा समृद्धो ही यही भाषण का ओम यदि अनुज्ञा ददाती जो समृद्ध व्यक्ति है कोई मांगने आने पर अनुज्ञा दे सकता है गरीब नहीं दे सकता अकि अकिचन जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा अनुमति देकर के दे, दे सकता ये कहा ठीक है अनुज्ञाया समृद्धि के प्रति कारण्य अनुज्ञा जो है समृद्धि के प्रति कारण है समृद्धि होने पर ही अनुज्ञा दे सकता है तो नहीं दे सकता कारण होने से समृद्धि पेश अभी वो अनुज्ञा समृद्धि हो गई होने पर ओंकार और ये जो ओंकार क्या है अनुज्ञात्मक है समृद्धि रूप है अनुज्ञा और अनुज्ञा स्वरूप है ओंकार तदापक तो ओंकार से समृद्धि गुणवत्त समृद्धिगुणव जाए समृद्धिगोण अुज्ञास्व और अनुज्ञा ओंकार स्वरपाय ओंकार भी अणुस्वे के कारण समृद्धि गुणवाएगा सिद्धमी उपसंगति कह तस्मा तस्मा समृद्धिगुणवान ओंकार समृद्धिगुण वाल ओंकार सिद्धों कमर्दयिता इत्यादि फलवाक्यं तत्र ये समर्दयिता हई काम होती फलवाक्य जो उदगाता होगा यजमान को फल देने में समृद्धि करने में समर्थ होगा ये फल वाक्य है समृद्धिश में कहा था समृद्धि गुण उपासक अथवा वो तो जो समृद्धि गुण का उपासक होने से उदगाता समृद्धि गुण वाले उपकार का उपासन कर रहा है इसलिए तब धर्मासन वो भी समृद्ध धर्म वाला हो, होता होगा समर्थ इिता कामान यजमान भगवती यजमान जो चाहे वो में समर्थ हो जाता है ठीक अस्विन्द वाक्य समर्थ हिता इत्यादि पद जातम आपहिता इत्यादि पूर्व व्याख्या जैसे इस वाक्य में भी जो समर्दिता का जैसे रिजंत प्रयोग था आप हिता में आपता नहीं प्राप्त करने वाला नहीं प्राप्त करवाने वाला या भी समर्दिता माने ये सम, समर्थिता नहीं बोला समर्थ हिता बोला अगर रिच नहीं करते तो समर्थिता बोलते रिच करके समर्थ बोला रिच करके तो यह का प्राप्त कराने वाला समृद्धि को प्राप्त कराने वाला होगा ऐसे व्याख्या करना चाहिए अश्विन वाक्य जो समर्दयिता समर्द वाक्य में भी समर्दिता इत्यादि जो होंगे अवदातम आपहिता इत्यादि पूर्व वाक्य में जैसे बताया था उसी प्रकार व्याख्या है इत्यादि पूर्व नीतिया ऐसा बस यही यह करेंगे ओ चक्षुलईद्रियाजय महा